यालरी यलो एक वक्त का किस्सा है और ये वक्त बहुत ही अच्छा था तकरीबन 18 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम था टॉम टिवर टॉम बहुत ही काहे लड़का था और वो बदनाम मिस्टर मैकडॉनल के फार्म पर काम करता था ٹیکنیکلی وہ وہاں ایک ملازم تھا اور پورا دن آلس کرتا رہتا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا اور ہمیشہ اس کے بہانے حاضر رہتے ہوا یہ کہ ایک اتوار کی رات جب ٹوم کھیپ سے چل کر جا رہا تھا اس نے اچانک کسی کو روتے ہوئے سنا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ میں پھس گیا ہوں وہ کون ہے؟ یہ میں ہوں आ, लो फिर शुरू हो गया। मैं क्यों नहीं सुकून से चल सकता? वो कराहट उस सन्नाटे में और ज्यादा ऊंची और जोरदार होती गई। ओ, वो पत्थर, वो बड़ा सा पत्थर, वो पत्थर जो ऊपर है। हे सब्र करो, मैं आ रहा हूँ। टॉम आवाज की जानिब चला और जल्दी ही एक पत्थर के पास पहुँचा, जहाँ चाँदनी की रोशन <laughs> ओ नेक बच्चे मेहरबानी करके मेरी मदद करो मेरी टांग फंस गई है हाँ, जरूर बस रोना बंद करो या खुदा ये बर्दाश्त से बाहर है टॉम ने बहुत एहतियात से पत्थर को हटाया और जल्दी ही बोने की टांग आजाद हो गई ओह तुम एक फरिश्ता हो आ मैं एक पर दबा फिर आजाद हो गया ठीक है जनाब बोने अब तशरीफ او میرا نام ہے یالری یالو اگر پہلی بار تم نے سنا نہ ہو تو کوئی بات نہیں میں تو چلا جاؤں پر میں تمہارا اس رحم اور احسان کے بدلے تمہیں اس کا سلح دینا چاہوں گا مجھ سے کچھ بھی مانگو اور میں اسے کر دوں क्या کچھ بھی؟ ہاں کچھ بھی बहुत تمہیں ایک خوبصورت چاہیے؟ بہت ساتھ ہو نا ایک ایسی زندگی جہاں تمہیں کام کرنا پڑے میری ایک بیوی ہے اور وہ اس پوری دنیا میں سب سے خوبصورت خاتون ہے اس لیے شکریہ اسے رہنے دو مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں پھر میں تمہیں بہت سارا سونا دے سکتا ہوں हم, خیر جانتے ہو تم نے کہا تھا کہ کچھ ایسی چیز کے بارے میں کہ مجھے کام نہ کرنا پڑے مجھے وہ بات بہت اچھی لگی تو پھر ایسا ہی ہو کل جب تم کام پر جاؤ बस अपनी आंखें बंद करो और कहो यालरी यालरी अजीम यालरी मैं ऐसा नहीं कहूंगा ठीक है बस कहना यालरी यालरी और तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी अब मुझे जाना होगा अलविदा और वो भाग गया रात में गायब हो गया टॉम ने अपना सिर खुजाया फिर अपने कंधे उचकाए और चलने लगा अगले दिन जब टॉम फार्म पर पहुंचा, मिस्टर मैकडोनाल्ड ने कहा, आम बेटा, मेहरबानी करके बावर्ची खाने में जाओ और बर्तन धोलो। आहा हुजूर। तो टॉम बावर्ची खाने में गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने बर्तनों के ढेर देखे, जिन्हें साफ करना था, वो खौफ हो गया। या अल्लाह अचानक उसे याद आया यालरी येलो के साथ पिछली रात उसकी गुफ्तगु. हम्म hmm, चलो देखिए कि ये काम करता है. यालरी यालरी. और जैसे ही उसने ये कहा नल में से पानी बहने लगा. बाल्टियां उसकी तरफ उड़ती हुई गई और खुद को भरने लगी. जल्दी ही पोछे फर्श साफ कर रहे थे, जबकि स्क्रब बर्तन भोंने लगे, त یہ تو سچوش کام کرتا ہے شکریہ یا لری جلدی ہی باورچی خانہ صاف سترا ہو گیا جیسے یہ پہلے گندہ ہوا ہی ہو خیر یہ ہونا چاہیے مسٹر میکڈانل لو میں गया گیا ٹوم نے اپنے ہاتھ رگڑے اور باورچی خانی سے باہر بہت فخر کے ساتھ آیا وہ مسٹر میکڈانل کے پاس گیا اور ان کے سامنے یہ اعلان کیا کہ کام ہو گیا ہے ہو گیا؟ اتنی جلدی؟ کیا تمہیں یقین ہے दिन دن میں خواب نہیں دیکھ आप खुद ही देख लीजिए, वो तो मैं देखूंगा ही। मिस्टर मैकडॉनल्ड बावर्ची खाने का मुआयना करने गए, और उसे देखकर वो हैरत में पड़ गए। हैप्पी मील नगेट्स और ड्रिंक्स के साथ ये जगह सचमुच जगमगा रही है। बहुत उम्दा काम किया है टॉम। मेरे ख्याल से तुम इस महीने के सबसे बेहतरीन मुलाजिम ब <laughs> راوب جو فارم پر ایک اور ملازم تھا جو بہت ہی مہنتی اور وفادار تھا اسے لگا کہ کچھ تو گڑ بڑھے اس نے خاموش رہ کر اس کی تہ تک جانے کا فیصلہ کیا تو اگلی صبح جب ٹوم باورچی خانے میں داخل ہوا تو اس نے وہ تلسمی الفاظ دہرائے اور بلکل پچھلے دن کی طرح کام مکمل ہو گیا टॉम बहुत खुश हुआ पर इस हकीकत से वो अनजान था कि रॉब छिपकर ये सब खिड़की से देख रहा था। या, खुदा, टॉम एक चुड़ैल है। मुझे जाना होगा और मिस्टर मैकडोनाल्ड को बताना होगा। हुजूर मैकडोनाल्ड, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। और इस तरह रॉब ने उसको सब कुछ बता दिया। सलाद और आइसक्र هلو چڑیل کی اولاد میں جانتا ہوں کہ تم क्या کر رہے ہو میں आपको کو بتا سکتا ہوں یہ یہ عجیب کہانی ہے اس رات میں میں بس اب رہنے دو ٹام مجھے اپنے فارم پیٹ ساہر اور چڑیلیں نہیں چاہیے مجھے محنتی لوگ چاہیے کان ہی لوگ نہیں جو اپنا کام کرنے کے لیے کا استعمال کرتے پر थोड़े से तिलस्म से हर्ज क्या है मैं तो आपका काम कर रहा हूं आप तो बस यही चाहते हैं कि आपका काम हो जाए नहीं पर मुद्दा यह है कि यह انصاف नहीं है रॉबिन और दूसरे लोग बहुत मेहनत करते हैं फार्म और अपने घर वालों کے गुजर बसर के लिए दूसरी तरफ तुम हो जो कोई काम नहीं करते और हमेशा बहानों से भरे रहते हो और अब तुम तिलस्म का इस्तेमाल भी कर रहे हो पर बात हो गया अब तुम्हारी मुलाजमत की हमें ज़रूरत नहीं है। पर मेरे घरवालों का क्या होगा? मैं उन्हें कैसे खिलाऊंगा? तुम जादूगर हो। मेरे ख्याल से तुम्हें दूसरी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। हर मुझे लगता है आप सही हैं। मुझे ये बकवास नौकरी नहीं चाहिए। मैं एक बेहतर नौकरी ढूंढ लूँ अगले कुछ दिनों तक टॉम ने अपनी पूरी कोशिश कर ली नौकरी ढूंढने की पर उसके बारे में ये खबर कि वो एक चुड़ैल है तेजी से फैल गई कि कोई भी उसे नौकरी देने को राजी नहीं था ना उम्मीद होकर टॉम एक दिन रात को खेत में गया और यालरी येलो को पुकारा यालरी येलो कहाँ हो तुम अचानक उसन मुझे याद नहीं कि तुम्हारी दाढ़ी भी थी। ओह, खैर, तुम देखो, मैं तो आ, है कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? मैंने पिछली दफा तुम्हारी मदद की थी। क्या तुम उसका लुतफ़ नहीं उठा रहे हो? लुतफ़ उठा रहा हूँ। मुझे फ़ैम से निकाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि म अब मैं क्या करूं मेरी मदद करो यलरी ए तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या سب खैर ये सब हटा दो मुझे मेरी वही पुरानी जिंदगी चाहिए मैं मेहनत اپنی और अपनी रोजी-रोटी कमाऊंगा کی की तरह मैं चाहता हूं कि मैं जाना जाऊ टॉम ट्रिवर जो एक ہے है ओल्ड मैकडॉनल्ड के کسی किसी کے के भेश में नहीं मेहरबानी करके یالری मेहरबानी क्या तुम्हें यकीन है क्योंकि मैं एक मर्तबा हटाई हुई चीज दोबारा नहीं हटा सकता हां मुझे यकीन है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी यालवी ने अपनी उंगलियां चटकाई और मुस्कुराया यह हो गया क्या क्या हो गया यह फौरन असरदार हो गया कोई भी याद नहीं रखेगा कि तुमने میں खाने में क्या किया था लोग तुम्हारे बारे में भूल जाएंगे कि तुम एक जादूगर हो बस ऐसे ही ہاں اور میسٹر میکڈانلڈ کیا وہ بھول جائیں گے کہ انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا؟ ہاں اوہ مجھے تسلی کرنی ہوگی شکریہ شکریہ یالری مجھے جانا ہوگا الویدہ تم کہاں جا رہے ہو میسٹر میکڈانلڈ کے پاس اپنی نوکری تزدیک کرنے کے لیے پر پر تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا میں کرتا ہوں پر پھر بھی الویدہ میرے دوست بیگ بیک ایکسٹر چیز اور فرائز ٹوم فورن ہی مسٹر میکڈانل کے فارم پر پہنچ گیا اور ان کے دروازے پر دست تک دی دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور مسٹر میکڈانل وہاں کھڑا تھا وہ تھوڑا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا ارے ٹوم تم یہاں وقت حضور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں محنت کروں اور اپنی بہترین کار گزاری سے آپ کی خدمت मेहरबानी करके मुझे मेरी नौकरी वापस दे दें। तुम्हारी नौकरी वापस? तुम क्या बात कर रहे हो? ठीक है, तो ये कार कर रहा। खैर कोई बात नहीं, मुझे बस एक अजीब सा ख्वाब आया था। कल मिलता हूँ आपसे। शब्बा ख़ैर। शब्बा ख़ैर बच्चे। और फिर अगले दिन से बाकी सभी लोगों की तरह ही टॉम उसे इसका इल्म हो गया था कि किसी के भी आसरे नहीं रहना चाहिए अपना खुद का काम पूरा करने के लिए और जहां तक मिस्टर मैकडॉनल का सवाल है खैर वो खुश था कि उसने टॉम को वो सबक सिखाया है जिसे उसे सीखने की जरूरत थी।